श्री भाष्य अध्याय सत्रह तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे ये भगवदवाक्याद प्रश्नबीज है अर्जुन उवाच तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे इस वाक्य से जिसको प्रश्न का बीज मिला है वह अर्जुन बोले ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजंते श्रद्धयान्वता निष्ठा कृष्ण सत्वरजस्तम ये, ये केचि विशेषिता शास्त्र शास्त्र विधानमतिस्मृतिशास्त्रचोदना उत्सृज्य पर्य यजंते देवादीन पूजय श्रद्धया आस्तिक्य आस्तिबुद्धिया अन्वितायुक्ता सत जो कोई साधारण मनुष्य शास्त्र विधि को शास्त्र की आज्ञा को अर्थात श्रुति स्मृति आदि शास्त्रों के विधान को छोड़कर श्रद्धा से अर्थात आस्तिक बुद्धि से युक्त यानी संपन्न होकर देवादि का पूजन करते हैं श्रुति श्रुतिलक्षण स्मृतिलक्षण व कंचित शास्त्र विधि व्यवहार दर्शनाद वृद्व्यवहारदर्शना श्रद्धान तया ये पूजयन्ति ते इह ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया इति अन्वता गृह ये, ये, ये पुनः कचिश् शास्त्र विधिम उपलब्धमाना उपलभम तम उत्सृज्य यथाविधि पूजयन्ति ते ये शास्त्र विधि विसृज्य यजंते न परिग्रहते यहाँ ये शास्त्र विधि विसृज्य यजंते श्रद्धान्विता इस कथन से श्रुति रूप या स्मृति रूप किसी भी शास्त्र के विधान को न जानकर केवल वृद्ध व्यवहार को आदर्श मानकर जो श्रद्धा श्रद्धापूर्वक देवादि का पूजन करते हैं वे ही मनुष्य ग्रहण किए गए हैं किंतु जो मनुष्य कुछ शास्त्र विधि को जानते हुए भी उसको छोड़कर अविधि पूर्वक देवादि का पूजन करते हैं वे ये शास्त्र यजन्ते इस कथन से ग्रहण नहीं किए जा सकते कस्मात्वपक्ष किस लिए ग्रहण नहीं किए जा सकते श्रद्धया अन्वित्व विशेषणात् देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्र पश्यंत एव तदुत्सृज्य अश्रद्धानतया तद्हिता देवादीपूजायां श्रद्धया अन्वता प्रवर्तंट न शक्य कल्पय यस्मास्माक्ता शास्त्र विधिज्यजते श्रद्धाता अतः गृह्य उत्तरपक्ष श्रद्धा से युक्त हुए पूजन करते हैं ऐसा विशेषण दिया गया है इसलिए क्योंकि देवादि के पूजा विषय किसी भी शास्त्र को जानते हुए ही उसे श्रद्धा पूर्वक छोड़कर उस शास्त्र द्वारा विधान की हुई देवादि की पूजा में श्रद्धा से युक्त हुए बरतते हैं ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती अतः पहले बताए हुए मनुष्य ही ये शास्त्र विधि मुत्सिजंते श्रद्धान्विता इस कथन से ग्रहण किए जाते हैं तेसाम एवं निष्ठा निष्ठातु कृष्ण अहो रजह तमह तम कि निष्ठा अवस्थान आहोस्वीद रजह अथवा तमह तम एक भवति या देवादि विषया पूजा शाकिम सात्वकी सात्वी आहोस्वीद राजसी उत तामसी इति हे कृष्ण इस प्रकार के उन मनुष्यों की निष्ठा कौन सी है सात्विक है राजस है अथवा तामस है यानी उनकी स्थिति सात्विकी है या राजसी या तामसी है कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी जो देवादि विषयक पूजा है वह सात्विकी है राजसी है अथवा तामसी है सामान्य विषय अयम प्रश्नों नविभ्य प्रतिवचनम अर्हति भगवान वाचा यह प्रश्न साधारण मनुष्यों के विषय में है अतः इसका उत्तर बिना विभाग किए देना उचित नहीं इस अभिप्राय से श्री भगवान बोले त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभाव सात्वी राजमसी चेत शुणु धात्रिप्रकारावती यसि देहिना सा स्वभाव जन्म संस्कारो, मरणकाले अभिव्यक्त स्वभाव, उच्य ततो जाता, स्वभावजा, सात्विकी, राजसीजोनृत्ता यक्षक्ष पूजा पूजादिषया तमसी तमोनता प्रेतपिशाचादीपूजा विषया एवं त्रिविधा म उच्च मानाम श्रद्धा सुणु जिस निष्ठा के विषय में तू पूछता है मनुष्यों की वह स्वभावजन्य श्रद्धा अर्थात जन्म जन्मांतर में किए हुए धर्म अधर्म आदि के जो संस्कार मृत्यु के समय प्रकट हुआ करते हैं उनके समुदाय का नाम स्वभाव है उससे उत्पन्न हुई श्रद्धा तीन प्रकार की होती है सत्वगुण से उत्पन्न हुई देव पूजा दिवसक श्रद्धा सात्विकी है रजोगुण से उत्पन्न हुई यक्ष राक्षादि की पूजा विषयक श्रद्धा राजसी है और तमोगुण से उत्पन्न हुई प्रेत पिशाच आदि की पूजा विषयक श्रद्धा तामसी है ऐसे तीन प्रकार की श्रद्धा होती है उस आगे कही जाने वाली तीन प्रकार की श्रद्धा को तुसुन, सा एवं त्रिविधा भवती वह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकार की होती है सत्वान श्रद्धा भारत पुरुषो मयो पुषो योज्र सत्वानूपा विशिष्ट संस्कारेता कूपा सर्व प्राणिजात श्रद्धा भारत हे भारत सभी प्राणियों की श्रद्धा उनके भिन्न भिन्न संस्कारों से युक्त अंतकरण के अनुरूप होती है यदि एवं तत किमशाद सैद्ति उच्य यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा इस पर कहते हैं श्रद्धा श्रद्धा प्रायः अय पुरुषः संसारी जीवः कथम यो यश्रद्धो या श्रद्धा यीव एव स जीवः। यह पुरुष अर्थात संसारी जीव श्रद्धामय है क्योंकि जो जिस श्रद्धा वाला है अर्थात जिस जीव की जैसी श्रद्धा है वह स्वयं भी वही है अर्थात उस श्रद्धा के अनुरूप ही है ततः च कार्येन लिंगे देवादि पूजया सत्वादि निष्ठा अनुमेया इति आह इसलिए कार्यरूप चिन्ह से अर्थात उन श्रद्धाओं के कारण होने वाली देवादि की पूजा से सात्विक आदि निष्ठाओं का अनुमान कर लेना चाहिए यह कहते हैं यजंते सात्विका देवान् यक्षासी राजूतगणाश्चान्य यजंते तामसाजनाह यजंते पूजयते सात्विका सत्वनिष्ठा देवान् राजसाह प्रेतान भूतगणान्च सप्तमात्रिकादीन चन्े यजंते तामसा जना सात्विक निष्ठा वाले पुरुष देवों का पूजन करते हैं राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों का तथा अन्य जो तामसी मनुष्य है वे प्रेतों और सप्तमातृकादि भूतगणों का पूजन किया करते हैं एवं कार्य तो निर्णीता सत्वादिष्ठा शास्त्र विध्यु तत्र विध्युत्सर्गे तस्िदे सहस्रेशु तत्परः सत्वनिष्ठो भवति बाहुल्यन तो रजोनिष्ठा तमोनिष्ठा प्राणिनो भवन्ति कथम इस प्रकार कार्य से जिनकी सात्विकादि निष्ठाओं का निर्णय किया गया है उन स्वाभाविक श्रद्धा वाले हजारों मनुष्यों में कोई एक ही शास्त्र विधि का त्याग होने पर देव पूजा देवपूजादि के परायण सात्विक निष्ठा युक्त होता है अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी निष्ठा वाले ही होते हैं कैसे सो कहा जाता है अशास्त्र विहिम घोरम तप्यन्ते ये तपूजना दम्भा हंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता अशास्त्र विहि न शास्त्र विहिम अशास्त्र घोर पीड़ाक तपो चप तेच निर्वर्तयोजना चंभाहकार संयुक्ता च चहंकार च दंभा ताभ्यायुक्ता दंभाहकार संयुक्ता कामरागबलाता का राग काम च काम रागौ तत्कृतम बलम काम राग बलम तेन अन्विता कामराग बलै वा अन्विता जो मनुष्य शास्त्र में जिसका विधान नहीं है ऐसा शास्त्र विहित और घोर अर्थात अन्य प्राणियों को और अपने शरीर को भी पीड़ा पहुँचाने वाला तप दम्भ और अहंकार इन दोनों से युक्त होकर तथा कामना और आसक्तिजनक बल से युक्त होकर अथवा कामना आसक्ति और बल से युक्त होकर तपते हैं